बैठे थे किसी सागर के किनारे एक महिला आई कपड़े धोने के लिए अब संत हैं हस्तामल काचार्य बाद में नाम पड़ा पहले की बात संत हैं बाबा जी मैं जरा कपड़े धोती हूँ बेटे का जरा ख्याल रखना अब बाबा जी तो स्व के आनंद में मस्त पर के चिंतन से उपराम थे बाई को हा न कहा ना न कहा और मौन जो है सुकृतिक की निशानी होती है माई तो कपड़े धोने में मशगूल हो गई गई सागर में गहरे थोड़े आगे को पानी में सटाट खटाखट में और ये बाबा जी आपने ध्यान में मर लो वो बच्चा खेलते खेलते कहा चला गया कि वो पानी के उस तरफ चला गया डूब गया कोई पता नहीं लेकिन बाबा जी ने आंख खोला कि माई तो मशगूल है कपड़ों में अब बच्चा चारों तरफ नजर डाल के देखा है नहीं अब अगर यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो माई कहगी की बाहो छोकरो लाइन भागी क्यों बाहो ब पकड़ी नहीं क्यों अगर मैं चिल्लाता हूँ और छोरा कहा गया और छोरा डूब गया हो तो माई दुखी होगी अब बोले गए बाबा को बोल के गई पर उन्होंने डुबा दिया क्या करा धान लगे ला क्या किया जाए वो तो अपने योग बल से माई का मुन्ना बन गए माई का मुन्ना बन गए महाराज माई, माई कपड़े धोकर आए देखा बाबा जी तो नहीं लेकिन अपना बेटा तो बैठा है अब उनका क्या संसार की परवाह बाबा जी तो रमते राम हो गए चलो छोकर से उतारा बुतारा करके बेटा तुम कहीं आगे तो नहीं कहीं तो नहीं मरो बोलो लेकिन अब माई को रस ज्यादा आ रहा है जिस बच्चे को छोड़ा था वही बच्चा उसने महसूस किया कि वह मेरा लेकिन बच्चा तो वही बाहर से दिखा लेकिन अंदर तो बदला हुआ था इंजिन और बच्चे को देख <laughs> गाड़ी की बौरी वही की वही होती है कभी कभी डीजल गाड़ी में पेट्रोल का इंजन फिट हो जाता है कभी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल का फिट हो जाता है ऐसे कभी कभी अज्ञान के शरीर में ज्ञानी का इंजन फिट हो जाता है और कभी कभी ज्ञानी के शरीर में अज्ञानी के चिंतन का थोड़ी देर के लिए इंजन फिट कर देते हैं, जय जय महाराज तो वो बच्चा बड़ा प्यारा लगने लगा बच्चा बड़ा होते गया स्नेह घर में संपत्ति सुख आनंद बढ़ने लगा बच्चों के प्रति उस बच्चे के प्रति ममता भी बढ़ने लगी प्रेम बढ़ने लगा लेकिन वो बच्चा जो बड़ा होता जाए तो जड़ बत रहे खाए पिए हिले चले तो सही लेकिन बोले नहीं पांच साल का सात साल का आठ साल का होगा समझ पूरी है लेकिन गुंगा बैरा है मूंगा बैरा निशा में तो ये जमाने विकसित नहीं होती जगत शंकराचार्य घूमते घामते वहां आए और वो लड़के का बाप ले गया बच्चे को कि महाराज कपड़ा धोने को गए थे नहीं जाने इसको क्या हो गया पहले तो थोड़ा रोता भी था थोड़ा भू भी बोलता था थोड़ा मम भी बोलता था थोड़ा थोड़ा तो बोलता था हमने सोचा कि अब और खुलेगा तो वो भी बंद हो गया अब ज्ञानी को तो ज्ञानी जाने शंकराचार्य ने नजर डालते शंकराचार्य ने देखा ये तो कोई जीवन में महात्मा है शंकराचार्य ने पूछा कि तू कौन है तेरा नाम क्या है तेरे बाप का नाम क्या है तेरा वर्ण क्या है तेरी जाति क्या है तेरा कुल क्या है बच्चे ने कहा न मेरा कोई माँ है न कोई बाप है कोई वर्ण न कोई जाति है न कोई कुल है मैं दे ही नहीं तो मेरा ये कैसे हो सकता मैं तो चिदानंद रूप शिवो हम शिवो मैं तो स्व हूँ चैतन्य चिदानंद रूप शिव स्वरूप शिव माना कल्याणकारी इंद्रियों का मन का शरीर का सबका कल्याण ही तो करने वाला वो है शिव स्वरूप शंकराचार्य ने कहा कि बेटा तुम्हारा नहीं है ये मेरे को दे दो और ब्राह्मण बुद्धिमान थे अब संत के चरणों में बेटा जा रहा है हम लोग क्या करते हैं कि, कि किसी का बेटा साधु बनता है तो हम लोग प्रणाम करते हैं उसके पैर छूते हैं लेकिन अपना बेटा जब साधु बनने का जाते तो हम रोते बाह के कर्म पूछा छोकरो कहता हाँ बढ़ता बाप जी जो तूरो ही मार है चूका इनकी चिट्ठी लगे इनकी तक जो भगवान नहीं मारते नहीं आऊपी फिर तुम्हाराज किस किस को पूछते हैं कोई भरूच जाते कोई आश्रम में जाते कोई कहीं जाते दवा का दी मुझे दर्द जी हकीमन थे कैडी खबर मरद जी जो ईश्वर के प्यारे हैं उनका हकीमों के पास इलाज नहीं होता है डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होता है उनको तो कोई शंकराचार्य के पास ले जाओ तो इलाज हो जाएगा जो सात्विक है जिनके कोई पुण्य है जिनके कुछ कलमश घटे हुए हैं अति पापी आदमी ब्रह्म विद्या की कथा में नहीं आ सकता पाप तो हो गया होगा लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सतकृत्य हुआ है कुछ न कुछ भलाई के काम हुए हैं जो एक तरफ पुण्य जोर मार रहे हैं और दूसरे तरफ संस्कार जोर मार रहे है जिस समय संस्कार जोर मारते हैं उस समय हम संसार में कभी कभी फिसल जाते हैं और जिस समय पुण्य जोर मारते हैं तब हम ईमानदारी के टिक जाते हैं ईमानदारी पे टिके तो और पुण्य बढ़ जाता है तो परम ईमानदार तो परमात्मा है बाकी का दुनिया तो बेईमान है सब कुछ दे रहा है कभी उसने बोर्ड नहीं लगाया कि यह सूरज मेरा है चंद्रमा मेरा है पृथ्वी मेरी है रस मेरा है और हम इतने बेईमान ये है उसी का और अपने टाइटल लगा के बैठ जाते कि हमारा है हकीकत में ये जो बुद्धि है ना वो भी हमारी नहीं है भैया ये अबकल आपकी नहीं है हजूर ये आप में जो कुशलता है आप ऑफिसर बन गए संत बन गए साधु जी बन गए योगी बन गए आप जो भी महान ऊंची पदवी पे हैं वो आपका नहीं है आपने पढ़ाई पढ़ते पढ़ते अनजाने में कुछ एकाग्रता की है और आपकी बुद्धि में ज्ञान उसका आया बाहर से तो सूचना आई लेकिन जब बात समझ में आ गई तो समझ उसकी थी सूचना बाहर की थी प्रोफेसर की तो आप आपकी जैसी रुचि थी उस दिशा में आप प्रयत्न करते करते जाने अनजाने आप पर के चिंतन से कुछ क्षण फारग हो गए आपका स्व का जो आत्मा था शिव स्वरूप उसका उस पर मोहर लग गई आप उस विषय में विद्वान हो गए उस विषय में आप ज्ञातज्ञ हो गए उस विषय में आप संत हो गए ज्ञानी हो गए समझदार हो गए तो भाई आप समझदार हो गए ज्ञानी हो गए संत हो गए तो आपकी चीज क्या आप बड़े ऑफिसर हो गए आप अगर ऑफिसर हो गए तो कहां से हुए यह आपका निजी नहीं लेकिन हम पर का चिंतन करते पर है देख पर उसको कहते हैं जिसको रखने चाहो तभी आप नहीं रख सकते और स्व उसे कहते हैं जिसे आप छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते जिसको आप नहीं छोड़ सके वो है स्व और सदा रहेगा स्वाभाविक है और जिसको आप नहीं रख सकते वो है पर राजा जनक भगवान वेद व्या की कथा में आते थे बाईस जनक हो गए जब जनक आकर बैठते थे तभी कथा शुरू होती थी और लोगों को लगा कि जैसे साधारण आदमी राज्य सत्ता की खुशामद करते हैं राजाओं को प्यार करते हैं, जी हजूर जी हजूर गुलामी करते हैं अब भगवान वेदव्यास भी देखो जब जनक आता है तभी सत्संग करते वो ज्ञानवान संत जान गए उनके मन का इरादा जिनसे हरि चर्चा सुनते हो, उस व्यक्ति में अगर संदेह होता है न तो हरि चर्चा का रंग नहीं लगेगा उस व्यक्ति के प्रति अश्रद्धा आ जाए तो भगवान की यात्रा हमार सुख है इसीलिए योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा बोले वशिष्ठ तो मुनि थे आप बोलते भगवान वशिष्ठ जय जय भगवान किसको बोलते जिसने भगवान को जाना वो भगवान मय हो गया अरे भगवान राम के जो गुरु तो भगवान से कम होते क्या अकेला से गुरु कम होता है तो मैं तो कभी कभी ऐसा कहता हूँ वशिष्ठ मुनि भी कह देता हूँ भगवान वशिष्ठ भी कह देता हूँ में आप भी भगवान हैं लेकिन उन लोगों ने जान लिया और आपका काम थोड़ा बाकी है बाकी ज्यादा फर्क नहीं है उन्होंने एग्जाम देकर क्लास पार कर लिया और आप क्लास में बैठे श्री राम ये क्लास ही तो है और क्या है ये ब्रह्म विद्या का क्लास है भगवान वशिष्ट कहते राम जी मैं बाजार से गुजरता हूँ तो अज्ञानी लोग मेरे लिए क्या क्या कचरा कीचड़ बकते लेकिन मेरा दयालु स्वभाव में उनको माफ कर देता हूँ राम जी ज्ञानवान के गुण दोष न बिचारिय लेकिन उनके ज्ञान की युक्ति लेकर संसार सागर से तर जाए तो अज्ञानी मां आदमी समझते हैं जो शरीर को मैं मानते और अपने आत्मा का पता नहीं जो अज्ञानी समझते कि ऐसा ऐसा खाना चाहिए ऐसा रहना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा सोचना चाहिए ऐसा बोलना चाहिए ऐसा जीना चाहिए लेकिन वो अज्ञानी अज्ञानी के भी मुंडे मुंडे मकीर भी नुम कैसा भी रहो कैसा भी पैरो कैसा भी खाओ फिर भी सब लोग संतुष्ट तुम्हारे से नहीं हो सकते इसलिए भगवान कहते संतुष्ट और योगी अब रामकृष्ण का अपना खान पान था अपना पह था नरेंद्र का अपना था रमन महर्षि का अपना था एकनाथ जी का अपना था ज्ञानदेव का अपने ढंग का था मेरे गुरुदेव का अपना खान पान था अपने ढंग का था अगर मैं वो पहुकल तो नहीं पड़ेगा और वे बाबा जी ऐसा रखते तो भी नहीं होता तो किसी का पहरवेश पहर के आप वैसे नहीं हो सकते लेकिन उसके ज्ञान को आप अपना ज्ञान बना के ऐसा हो सकते मैंने अर्ज किया था कि चार आदमियों ने भांग पी जोरों की भांग पी तो वो आ गए राजा पाट में जोरों की कह तांबा का पैसा पैसा डाल के बादाम पिस्ते पिस्ते डाल के घोट के घोटिन से घोट अब् मरी कुआरू यह सब करके सीखो क्योंकि शिवरात्रि जो है शिव शिवजी को भी भाग का व्यसन है ऐसा बोलते लोग हकीकत में भुवन भंग व्यसन भुवनों की भ्रांति का भंग करने का शिवजी को व्यसन है लोगों ने कहा के भांग का व्यसन भाव भंग करने का व्यसन है शिव जी को भवनों के भाव का भंग करते हैं ऐसा शास्त्र वचन है खैर शिवरात्रि में पी भांग चार आदमी एक आदमी भांग के फॉर्म में आते ही नाचने लग गए कभी कथकली नाचे कथकली करें तो कभी का भी तेजा एक आदमी महाराज हंसने ही लग गए एक आदमी रोने ही लग गया कोई गाने लग जाए कोई हंसने लग जाए कोई रोने लग जाए कोई गाली बकने लग जाए और कोई सोने लग जाए तो चेष्टा तो अलग अलग थी लेकिन नशा सबको भांग का था कोई बैठ के बड़ी ज्ञान की बात करने लग जाए अरे भांग की प्रशंसा करने लग जाए हो सकता है कि नहीं भांग का नशा करने के बाद नशे नशे में भांग की प्रशंसा करने लग जाए तो नशा तो सबको इक्वल है लेकिन अपने जैसे संस्कार है जैसा प्रारब्ध है ऐसी उनकी चैसा होती ऐसे परमात्म प्राप्ति का नशा तो एक जैसा होता है शुक्र त्यागी कृष्ण भोगी जनक राघवन नरेन्द्र वशिष्ठ कर्म अनिष्ठ सर्वेशा ज्ञानी नाम समान मुक्ता वशिष्ठ मुनि कर्म में रत है राम जी अब सत्संग का समय पूरा हो गया क्योंकि अब संध्या हुई है मुझे नाना धोना है संध्या बंदन करना अब सर्वत्र ब्रह्म देखना है उनको संध्या बंदन करना बाकी है नहीं पहले के संस्कार है हो रहा है तो हो रहा है कोई बाबा जी माला घुमा रहे हैं माला तो महाराज तो किसकी घुमा रहे कि भगवान की आप बोलते सर्वत्र भगवान है और भगवान का चिंतन करना या स्मरण करने की कोई जरूरत नहीं बाबा जी माला क्यों घुमाते हैं एक महात्मा है। जी पंचदशी पढ़ रहे हैं तो ज्ञानी जीवन मुक्त न चलती भगवत पदार विन्दात लवनारदी एक लव भी ईश्वर के अनुभव से दूर नहीं होते ऐसे महात्मा अब पंचदशी पढ़ रहे बाबा जी पंचदशी पढ़ पंच क्यों पढ़ते आप जब ज्ञान ही आपने सब पा लिया है पंचदशी क्यूँ तो बोले पंचदशी पढ़ने से ज्ञान चला जाएगा, माला घुमाने से ज्ञान चला जाएगा, रोटी खाने से ज्ञान चला जाएगा नाचने से ज्ञान चला जाएगा रोने से ज्ञान चला जाएगा हंसने से ज्ञान चला जाएगा, तो अभी ज्ञान अभी मजबूत नहीं है श्री राम तो जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उनका अपना चित्त का प्रारब्ध का स्वभाव होता है उस ढंग से जिते लेकिन अपन क्या के धारणा या मान्यता मान मांग लेते हैं कि आओ आने करो आने मारी पत्नी आम तो बराबर बापू स्वभाव बराबर नहीं बेटा तारो स्वभावे समझी मारा पति तो देव बापू देवदेवापूलत बीड़ी पीओे मैंने नहीं गमता कभी आपको किसी का कुछ गमेगा कुछ न गेगा क्योंकि ये प्रकृति में है प्रकृति में आप चाहे वैसा सब में सब नहीं हो सकता है और हम दुखी होते हैं अरे आपके शरीर में भी जो आप चाहते वो नहीं होता है महाराज चलो आ जाओ मैदान आप जो चाहते हैं चलो कि पत्नी आपके कहने में नहीं है तो क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे कहने में है तुम्हारा मन तुम्हारे कहने में है छोकरों का या मन दुखी छू मनु भाई आ छोकर तो जरा दूर है मनु भाई तो तारा तारा कया में से राख और बीजो सतोष राख तो कया में रह सतोष थी सुख मंतुष्ट रह अंदर सन्तुष्ट रह मनु भाई कहसे मनु भाई जित अंशे कहसे एट्ला तनु भाई कहे तनु भाई कहे से बीजा मनु भाई तनु भाई थोड़ा थोड़ा कह रहे पर तेने अहंकार नहीं आटलाक मन मौनी से हम तो हूं कह गयो नहीं थे गो ए अहंकार नहीं आवा आप जितने अपने आप में आते हैं उतने संतुष्ट रहते हैं संतुष्ट जितने रहते हैं उतना मन प्रसन्न रहता है और तन भी ठीक रहता है और आपका मन तन जितना ठीक है उतना ही आप माहौल में वातावरण में ठीक वातावरण सर्जित हो जाता है और जितना आप बहिर्मुख होते हैं और दुराग्रह होता है दूसरों को ठीक करने का और अंतर्यामी आत्मसुख से विमुख होते हैं तो उतने ही दूसरे आपके यूँ हो जाते हैं ये तो समझ रहे हैं इस बात से टिक समझते हैं इसका आई बोधू तो हम जाए पर आ नहीं हम जाए ओम ओम ओम तो यहाँ गीताकार कहते हैं पांचवें अध्याय का पच्चीसवा श्लोक है लभते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कलमश छिन्न दिधा यत्म सर्वभूत हितेरता जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्म पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हमारा जिसका चिंतन होता है जहाँ हमारा रस होता है हम वहाँ पहुँचते शराबी का ठेके पर रस शराब में रस होता है तो ठेके पहुँचता है फेंटा वाला फेंटा जा डबल सेवन की दुकान पे पहुंच जाता है पान वाला पान की दुकान पे पहुंच जाता है ऐसे ही महाराज राम के राम वाला राम की दुकान पे पहुंच जाता है जिसको जिधर रस है वैसे जैसे हम आते हैं ऐसे जीवन भर का रस जिधर का अधिक है वहां जीवन का अंत भी वहीं हो जाता है इसीलिए हर समय हम ईश्वर का रस पाए तो अंत में हम ईश्वर ईश्वर में मिल जाएंगे दूसरी वस्तुओं का तो उपयोग करो रस मत लो क्योंकि रस उनमें है नहीं रस तुम्हारा है कृपाना आप जरा कृपा करो इस बात को समझ लो जिन वस्तुओं से आपको रस आ रहा है वो उनका नहीं है रस तुम्हारा है आप उसमें उडेलते हो और फिर उनसे बंध जाते हो अगर वस्तुओं में रस होता तो सबको आना चाहिए वस्तु खरीदी बड़ा मजा आया तो वस्तु में मजा होता है तो दुकानदार बेचते समय रोता मजा तो कोई बेचना नहीं चाहता दुकानदार बेचकर मजे में आया और तुम लेकर मजे में आए हकीकत में वस्तु में वस्तु तो पर प्रकाश थी स्वयं प्रकाश तो है नहीं तो पदार्थ या पुण्य पाप पर प्रकाश है तो स्वयं प्रकाश नहीं है आप उसमें पुण्य या पाप का थोपण करते हैं आप सुख और दुख का थोपण करते हैं आप अनुकूल और प्रतिकूलता का थोपण करते हैं और फिर आपके लिए सुख और होता है मान लो कोई सज्जन है भक्त है और उसको यहाँ प्रसाद बटेगा दो हजार चार हजार आदमी में आधा मन एक मन फल हो गए तो क्या होगा पांच पाँच ग्राम आ गया प्रसाद ही दस ग्राम पंद्रह ग्राम का टुकड़ा पीस आ गया सफरचन का या केला तो एक चीकू आ गया अंगूर आ गए दस पंद्रह ग्राम तो जो सत्संग होगा कि चलो भाई गुरु महाराज के वहां बाबा जी के वहां रखा भक्त लोगों के हाथों से आया फिर ईश्वर अर्पित हुआ है प्रसाद हो गया खाएंगे तो कर्ण पवित्र होगा तो आप तो पांच दाने द्राक्ष के प्रेम से संभालेंगे और समझेंगे क्या आज लेकिन जो नया हुआ आया हो अत्यंत रंगरूट हो और अमेरिका में उसने लाइफ बिताई हो और भारतीय संस्कृति के वाइब्रेशनों से अपरिचित हो अब इंडा मांस और शराब उसका सुबह शाम का नाश्ता हो ऐसा आदमी आ गया तो उसको पंद्रह दाने आप द्राक्ष के देंगे तो सोचेगा कि तो हाथों से दी गए कितने बैक्टेरिया होंगे वो थिंक वो उसकी थिंकिंग अब बैक्टेरिया की होगी और इधर उधर उस आदमी के आगे तुम मरा हुआ ढोर का मांस रख दो गाय बकरा कुछ मरे हुए ढोर तो जिंदे तो नहीं मरे हुए ढोर का मांस रख दो प्लेट में भुना हुआ आहा। तो जो मरे हुए ढोर का मांस देखकर जिसको आहाहा होती है वही की वही प्लेट तुम्हारे जैसे सज्जन के आगे रख दो तो के मारा क्या भागे फूटे के कथा में जता जता आप प्लेट मारे हमू लाया के अब महाराज उस बने हुए मांस में न दुख है न सुख है अंगूर में न दुख है न सुख है लेकिन तुम्हारी सात्विक भावना ने अंगूर में सुख दिखाया क्योंकि प्रसाद है और उनकी तामसी भावना ने उस मरे हुए ढोर के मांस में सुख दिखाया तो सुख तुमने थोपा और दुख भी तुमने थोपा नारायण तुम कितने स्वतंत्र हो बताओ ऐसे हर चीज में फिल्म ले लो पांच विषय हैं शब्द स्पर्श रूप और सुगंध तो हकीकत में कुत्ता हड्डी चबाता है हड्डी चबाते चबाते मेहरों में घा हो जाता है रस तो अपना खून का आता है वो समझता है हड्डी में था ऐसे हम जो भी कुछ भोग भोगते हैं, तो हमारा 10 दिन का 5 दिन का जो संयम है उसका जब हरास आता तो तो है तो सुख तो हमारे अपने अंदर का होता है समझते कि इसमें से मिला उसमें से मिला तो पथारी पे बैठे है सोए तो हैं पति तो मोरू के हम फरि जाए थाली में वही चीज पड़ी है फिर मुंह क्यों घुमा देते हो रेडियो में गीत तो आ रहे हैं लेकिन फिर क्यों उग जाते हो वही का वही गाना आ जाए टीवी में वही का वही दृश्य बार बार आए खट से चैनल बदलते या तो स्विच ऑफ कर देते हो क्योंकि आपका थोपा हुआ रस समझे दुनिया की सब सुविधाएं हैं और मैं कमरे में बैठा हूँ लेकिन मेरे चित्त में चिंता है तो वो सुविधाएं मुझे खटकेगी तो हकीकत में दुख और सुख बाहर होते तो बाहर के दुख के प्रसंग में सब दुखी हो जाते और सुख के प्रसंग में सब सुखी होते बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है लेकिन हर समय तो नहीं रोता कभी कभी चोट लगने पर भी नहीं रोता हंसता है माँ बोलते देख बेटा देख, मकोड़ा मर गया चोट तो लगी लेकिन रोया नहीं क्यूँ नहीं रोया दुखी क्यों नहीं हुआ की दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं हुई और अ सुख के सब सामान है मैं अमेरिका से जब आ रहा था तो एयरपोर्ट पर कुछ अफसरों ने दूसरे अपने साथियों के तरफ उंगली करके बोला गुरु महाराज इसके पास दोस्त थे सुनाया कि इसके पास और सब कुछ है लेकिन महाराज इसको शांति नहीं उसने बोला मेरे को तो बाबा शांति नहीं लेकिन इनको भी उन को शांति नहीं इनको शांति मिले ऐसा कुछ कर दो जय जय मित्र थे मोहब्बत जोर पकड़ती थी तो जरा ऐसा ऐसा तो महाराज अगर सुख सुविधाओं में होता तो अच्छी नौकरी है अच्छी पोस्ट है अच्छी इज्जत है लेकिन अशांति उतनी ज्यादा है तो मानना पड़ेगा कि इन चीजों के पीछे हमने अपने सुख को खर्च कर दिया अब भीतर सुख एमपी हो गया दिवाली आदमी कैसे डरता रहता है दिवाली आदमी कैसे डरता रहता है ऐसे हम अगर बाहर की चीजों की आधीनता करते हैं तो हमारा अंदर का आत्म सुख खर्च हो जाता है फिर डरते कि ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा तो ये छूट जाएगा तो वो छूट जाएगा अरे सब छूट जाए, फिर भी वो परमात्मा ऐसा आनंद स्वरूप है कि तू पूरा तृप्त रह सकता है जैसे सुखदेव महाराज थे जैसे जनक थे जैसे अष्टावक थे ये बात वही लोग समझ सकते जिनके कलमश कम हो गए नमाश हो गए और ज्ञानुनी को स्थित हो सकता है जिनके कलमश अलविदा हो गए पाप अलविदा हो गए तो जनक जब कथा में आते तब गुरु महाराज कथा करते थे दूसरों को हुआ के देखो ये हम इतने सारे आके बैठे हैं ऋषि मुनि साधु है त्यागी जति तपी जनक राजा आते तभी कथा करते वेद ने देखा कि अब मेरे में संदेह रहेगा वक्ता के प्रति अश्रद्धा रहेगी तो फिर शास्त्रवचन जमेगा इनकी अश्रद्धा का जरा उन्मूलन करना चाहिए नगर में आग लगी ऐसी बात लेता हुआ एक आदमी दौड़ा जरा के जनक को धीरे से कहा जनक ने हाथ पकड़ के बिठा दिया दूसरा आदमी आया वजीर का भेजा हुआ कि महाराज वो आग नगर में लगी और महल के करीब आ रही है उसका हाथ पकड़ के चुप करने का कर दिया बैठा दिया वजीर आया वजीर ने देखा कि दोनों को पास में बिठा दिया राजा साहब सत्संग में राजा राजा नहीं है और पता वाला पता वाला नहीं सत्संग एक ऐसी जगह है कि सब भगवान के प्यारे हो जाते वहाँ हमारा पद प्रतिष्ठा ऊंचाई नीचाई कुछ होने लगती है ईश्वर मुख्य होने लगता है जय जय और ईश्वर मुख्य होने लगा तो आप भी मुख्य हो जायेंगे भैया फिर आप भले अपने एयर कंडीशन ऑफिस में रहते हो और यहाँ मिट्टी में बैठने को मिलता एयर कंडीशन के ऑफिस से आप इतने ऊंचे नहीं हो सकते जितना सत्संग में आप ऊंचे हो सकते तो जनक ऐसे बैठे थे आख बुलाने जो आए उनको भी बिठा दिया वजीर ने देखा कि राजा साहब ने सत्संग में ना विघ्न पड़े उसी दोनों को दाएं बाहें बिठा दिया आपको युक्ति करना चाहिए बुद्धिमान था दूरी से आवाज लगाया कि महाराज राजा जिराज अंदाता नगर में आग लगी है और महल के करीब भी आग अपना वर्चस्व जमा रही है महल के पीछे जो त्यागियों की झुपड़िया है में भी आग लगने की संभावना है और जो त्यागी त्यागी बैठे थे ओ ओ वो महाराज उठे और पूछा कहाँ जाते बोले महाराज महल के पास में तो हमारी झुपड़िया है कोई बोलता मेरी तीन लंगोटी है कोई बोलता दो है <laughs> जनक तुम क्यों नहीं उठते हो बोले महाराज जो एक दिन जल जाएगा वो अभी जला अब जिसको बुझाना है वो तो मैं बुझा ही रहा हूँ अब जो बुझाना चाहिए उसको छोड़ के जो एक दिन जल जाएगा उसको कब तक बचाऊंगा वो तो जो छूटने वाला है उसको कब तक रखूंगा और जो अछूत है उसका त्याग क्यों करूं महाराज कथा श्रवण कराइए ओ ओ वेद व्या कहते हैं कि अच्छा बैठ जाओ योग बल से हो अग्नि शांत कर दी बोले तुम्हारे लोगों के मन में संशय था कि जनक आता है तभी सत्संग होता है ये उसी लिए लिये पात्र है ब्रह्म विद्या का मूल्य समझता है सत्संग का क्या मूल्य ये समझता है और तुम सत्संग से ज्यादा मूल्य में मोटी होते उसके लिए जरा तुम बहु में होते तभी भी गाड़ी चालू नहीं होता और एयरटेल आता तभी भी चालू हो जाता है ये सत्संग है भाई तत्पात्र को देखकर ऐसी बात निकल आती ओम ओम ओम ओम ओम अच्छा तो अंतोक को शुद्ध करने का असली तरीका साधारण से साधारण व्यवहार करने वाला व्यक्ति और ऊंचे से ऊंचे लेवल वाला व्यक्ति भी अपने अंतोक को निर्दोष या पवित्र करने में सफल होने का उसके लिए बढ़िया से बढ़िया तरीका सांख्य मार्गो के लिए वेदांतियों के लिए बढ़िया से बढ़िया तरीका महाराज ये है की अपना शरीर अपना मन अपना बुद्धि ये अपना दिखता है लेकिन है नहीं अपना बेटा दिखता है है नहीं अपनी बेटी दिखती है है नहीं अपनी पत्नी दिखती है है नहीं अपना पति दिखता है है नहीं बाहर घर जाके मत बोलना नहीं है नहीं तो हमारा देखो फिर खतरा हो जाएगा गया की मंदी हो जाएगी अंदर से समझो कि ये वास्तव में आपका नहीं है ये सब सुख के हैं पत्नी पुत्र छोकरो मारो थे शादी कराए है कि भाव जी छोकरो जतो रहो। हो गया वो तो पत्नी के साथ चला गया अरे ये छोकरा तुम्हारा नहीं सुख का था उसको जहाँ सुख लगा हुआ गए तन भी तुम्हारा नहीं इसको भी जहाँ सुख लगता है वहाँ सब सुख के